ीद्र मृग तत्दरजस्ते नीयते विश्व नीमोत चलदृशा तस्यापि द्रसलवा धन्यायते तमस्फुट चंपक विचि राधाभिधम पतु नंदे वृंदाबनंद राधिका Gopika Paramam Rudram Ladini Shakti Rudram. nama kamalana bhaya nama kamalama नम कमलपद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्व प्रणोती तस्म तग्व हदमात्मु प्रकाशम मु शरण प्रपद्य जगदाराध्य राधा धवा राध्या वराधक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात क्रमांक से विषय आगे चलेगा भजोगी विश्व का प्रत्येक व्यक्ति पागल है आप लोग माइंड करेंगे हमको पागल बता रहे हैं तो मैं भी तो हूं उसी में फिर आप लोग क्यों माइंड करेंगे एक पर्सनालिटी पागल है इसमें दो प्रकार के लोग हैं एक मायाधीन एक मायातीत ये दो प्रकार के जीव होते हैं मायातीत में दो सेक्शन हैं एक वे मायातीत जो सदा से मायातीत थे मायातीत मैंने मा समझ रहे हैं ना माया से परे नित्य मुक्त ये भी जीव है हमारे ही भाई है लेकिन सदा से मुक्त थे और एक वो मुक्त होते हैं जो सदा से मुक्त नहीं थे हमारी तरह वो भी माया मायाबद्ध थे लेकिन एक दिन साधना करके और भगवत प्राप्ति करके मुक्त हो गए सदा को एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो सदा से मुक्त हमारे बंधु वर्ग जीव और एक दिन मुक्त हुए ऐसे हमारे बंधु वर्ग महापुरुष और सदा से मायाधीन और आज भी मायाधीन ऐसे हमारे खास बंधु वर्ग ये सब पागल है दो प्रकार के पागल होते हैं एक आनंद के लिए पागल और एक आनंद में पागल बस इतना सा भेद जो आनंद नहीं प्राप्त कर सका मायाधीन जीव वो आनंद पाने के लिए पागल है प्रतिक्षण भाग रहा है प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस दिन रात चिंतन मनन और प्रैक्टिकल प्रयत्न तो चाहे संसार में करता हो चाहे भगवान के एरिया में करता हो ये दो एरिया हैं, लेकिन निरंतर आनंद के लिए प्रयत्नशील हैं जिसको आप लोग पागल कहते हैं संसारी पागल क्यों पागल कहते हैं वो अपने आप को नहीं पहचानता माँ बाप बेटा स्त्री किसी को नहीं पहचानता हमारे संसार के नियम का पालन नहीं करता इसलिए उसको हम पागल कहते हैं हाँ। तो इसी प्रकार जो अपने आप को नहीं पहचानता मायाबद्ध और भगवान अपने हैं ये न मानकर संसार वालों को अपना मानता है ये सब उल्टा व्यवहार करता है ये भी तो उसी प्रकार का पागल है जैसे पागल खाने वाला पागल है पागल खाने वाला पागल अपनी इंद्रियों से वर्क करता है ना कभी हसता है कभी रोता है कभी नंगा घूमता है कभी नाचता है कभी किसी को मारता यही सब तो करता है ना इंद्रिय मन बुद्धि से पांच पांच एक मन, ये मैटर है हमारे पास यही ग्यारह मैटर वो पागल खाने वाला भी प्रयोग करता है और हर क्रिया में उसको वो भी आनंद ढूंढ रहा है हर क्रिया में हमारे नियम के विपरीत कर्म करता है ये बात अलग है तो ऐसे ही महापुरुषों के नियम के विपरीत हम लोग काम कर रहे हैं तो महापुरुष लोग कहते होंगे सर पागल हो रहे हैं देखो इतना परिश्रम करते हैं भगवान के पाने में कोई परिश्रम नहीं हम आपको बताएंगे आगे और संसार के पाने में बड़ा परिश्रम है उसके लिए भाग रहे दिन रात कैसे पागल है बड़े बड़े भगवान के अवतार आए इस पागल खाने में इन पागलों को समझाने बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप आए संत लेकिन ये पागल सुधरे नहीं या थोड़े से सुधरे लाखों में एक दो क्योंकि ये दवाई नहीं खाते क्यों इसलिए कि ये अपने को पागल नहीं मानते हमारे वर्तमान संसार में भी जिसको डिप्रेशन हो जाता है थोड़ी गड़बड़ी करने लगता है तो माँ बाप कहते हैं इसको भाई दिखाओ साइकोलॉजी वाले को दिखाया उसने कहा भाई गोली खिलाओ खिलाओने कहा मैं कोई पागल हूं क्या गोली खाऊ नहीं खाता वो कहता है हमको लोग पागल कहेंगे अगर मैं गोली खाऊंगा कितने ऐसे है तो पागल बने रहते हैं गोली नहीं खाते ऐसे ही हम लोग भी तो हैं संत महात्मा हमको गोली खिलाने के लिए बड़ी बड़ी कोशिश करते हैं हमारे बीच में आके हमारी गाली खाते हैं अरे हमने उनको जेल में भेजा है फांसी पर चढ़ा दिया है संतों को लेकिन गोली नहीं खाया उनको दवा नहीं खाया उनको और दवा जो फ्री में मिलती है और जिसमें बड़ा परिश्रम है वो हम कर रहे संसार में आनंद ढूंढ रहे नहीं मिला आपकी मिलेगा आपकी भी नहीं मिला अच्छा अब मिलेगा अरे अब भी नहीं मिला बीए हो गए एमए हो गए पीएचडी हो गए आई में आ गए कलेक्टर हो गए कमिश्नर हो गए आनंद नहीं मिला मैंने बताया था ना, सुरपतर ब्राह्मण पदम याचते स्वर्ग सम्राट इंद्र भी अशांत है उसको भी आनंद नहीं मिला है बिचारे को उस आनंद को पाने के लिए विचार किया गया और बताया गया कि ब्रह्म जीव माया इन तीन तत्वों के परिज्ञान से ही हमको आनंद मिल सकता है तो तीनों तत्वों पर गंभीरता पूर्वक विस्तार पूर्वक वेदों से लेकर रामायण तक के प्रमाणों के द्वारा और तर्कों के द्वारा सिद्ध किया गया कि जीव और माया ये दोनों भगवान के अंश हैं क्योंकि भगवान की शक्ति है इसमें जीव चेतन शक्ति है माया जड़ शक्ति है और जीव और माया दोनों का शासक नियामक प्रेरक भगवान है वो भगवान सदा जीव के साथ प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है उसको शक्ति प्रदान करता है उसके कर्मों का हिसाब रखता है कर्म का फल देता है वर्तमान कर्म को नोट करता है अनंत कृपाए उसकी जीव पर हैं, जीव का एकमात्र संबंध भगवान से ही है जीव का जीव से कोई संबंध नहीं जैसे समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं तो लहरों का लहरों से कोई संबंध नहीं और अगर है तो टेम्परेरी थोड़ी देर को एक लहर उठी दूसरी इधर से आई दोनों मिली और चली गई सब फिर समुद्र में समुद्र से संबंध नित्य है प्रत्येक लहर का लेकिन लहर का लहर से संबंध अनित्य है टेम्परेरी है ऐसे ही जीव का जीव से संबंध अनित्य है जीव का भगवान से संबंध नित्य है ये बात हम भूल गए इसलिए हमने जीवों से अपना संबंध मान लिया ए मेरी माता जी है पिताजी है भ्राता जी है भगनी जी है बेटा जी है बेटी जी है ये तमाम जी हमने मान लिया ये जानते हैं कि ये पता नहीं हम पहले जाएं कि ये पहले जाए अरे दोनों साथ भी जाएंगे तो भी जाने के बाद फिर क्या होगा सब अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगेंगे एक स्वर्ग जा रहा है पिताजी एक बेटा नरक जा रहा है अरे भाई पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं उनको छोड़ के जी बेटा तुमने पाप किया है तो जाओ नरक हमने पुण्य किया है हम स्वर्ग जाएंगे फिर पैदा हुए दूसरा बाप बनाया दूसरी माँ बनाया फिर उसको बोलने लगे ये मेरी माँ है अच्छा अरे पहले धोखा खा चुके हो आपकी धोखा नहीं खाएंगे ये मेरी माँ है पक्की फिर वो मर गई छोड़ के चली गई यहां आज चली गई तुमको हमने पहले कहा था धोखा खा रहे हो अच्छा अच्छा अब हम नहीं मानेंगे ऐसा फिर पैदा हुए फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति मान लिया ये गोरख धंधा अनाद काल से चल रहा है हमें इसको जानना होगा हमारा संबंध भगवान से ही है दिव्यो देव एको माता पिता भ्राता निवास शरणम सुरेद गति नारायण वो भगवान ही हमारे सब कुछ हैं तुम एव सर्वम मम देव देव पुराण भी कह रहे हैं मोरे सबाई एक तुम स्वामी दीन बंधु पूरा अंतरयामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुह पर लक्ष्मण कह रहे हैं अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष हम दशरथ जी को बाप नहीं मानते हे भगवान अरे मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लिए हैं उन्हीं के मुंह पर ऐसी बात बोलते हो हम बोलेंगे च च च पिता राघव राघवेंद्र सरकार है हमारे भैया भी हैं बाप भी है। हमारे संसार में कोई भाई को बाप कहे बाप को भाई कहे बेटे को कुछ <laughs> कहे अंड बंड तो लोग उसको पागल खाने भेज भगवान के घर में अंधेर देखो लेकिन राम कुछ बोल नहीं सकते क्यों वो फैक्ट बोल ले लक्ष्मण जी क्या बोलेंगे राम फैक्ट है वो तो ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम गीता कह रही है नववे अध्याय का अठारहवा श्लोक भगवान से हमने आपको बताया था एक दिन भूले ना होंगे हमारा साजात्य संबंध हमारी बिरादरी के हैं विरादरी का संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे संसार में देखो जब पंजाबियों का कोई मामला आता है तो सारे पंजाबी एक हो जाते हैं सिखों के मामले में सारे सिख एक हो जाते हैं अरे एक कथा है एक टिटिब था टिटिव टिटिहरी एक पक्षी उसके अंडे को समुद्र बहा ले गया अंडे बच्चे होते हैं ना पक्षियों के अब समुद्र की तरंगे ऊंची ऊंची उठती है उसी के किनारे उसके अंडे वे रखे थे वो बहा ले गए अब गुस्सा आया थे को उसने कहा मैं समुद्र को सुखा दूंगी हा हा हा हा टिटीरी सम समद्र को सुख तो शुर किया उसने समुद्र से एक चोच में एक बूंद पानी लेके बाहर फेंके और बाहर से बालू लेके थोड़ी सी समुद्र में फेंके ये, ये शुरू कर दिया उसने एह, तो सब ये खबर जल्दी फैल गई कोई चीज अगर असंभव कोई करने लगे तो जल्दी वो फैल जाती है बात तो सब टिटिहरी आ गई ये बिरादरी का मामला है भाई सब लोग चलो और सबने वही शुरू किया पानी चोंच से बाहर ले जाए और थोड़ी सी बालू समुद्र में डाल दे इसके बाद और पक्षियों ने सुना उन्होंने कहा भाई हम भी तो पक्षी है टिचिरी नहीं है तो क्या हुआ सारे पक्षी संसार के आ गए और सब यही करने लगे उधर से नारद जी गुजर रहे थे उन्होंने देखा बड़े जोर से हंसे कि इतने सारे पक्षी है क्या कर रहे है ये समुद्र को तो कोई सुखा नहीं सकता तो उनको मजाक सूझा नारद जी तो बिनोदी है ही है वो गए गरुड़ जी के पास भगवान के बाहन है ना गरुड़ उनसे कहा अरे कुछ पता है तुमको उन्होंने कहा क्या है स्वामी जी उनने कहा मृत्यु में एक घटना हो रही है जैसी कभी नहीं हुई क्या घटना है एक पक्षी के अंडे वंडे समुद्र बहा ले गया तो सारे पक्षी लगे हैं समुद्र के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, है समुद्र की है हिम्मत गरुड़ भी चले अब गरुड़ के पास तो अनंत शक्ति तो भगवान के पार्षद है भगवान के बराबर शक्ति है उनमें उन्होंने अपना विराट रूप बनाया लंबा पंख किया सारे समुद्र को घेर लिया और लगे मथने समुद्र को वो घबरा गया कि अरे ये गरुड़जी महाराज ने क्यों क्रोध किया हमारे ऊपर हमने क्या गुनाह किया है वो खड़ा हो गया महाराज क्यों आप नाराज हो रहे हो गए उसने कहा भाई वो, वो, तुमने किसी वो पक्षी का वंडा वंडा अंडा महाराज हो गया होगा गया ऐसी गलती अब हमारी लहरें तो उठती रहती हैं तुमने कहा उसको वापस करो वापस किया हार गया सम हाँ? तो भगवान हमारी बिरादरी क्या है वो भी चेतन हम भी चेतन हम उसके अंश है वो बड़ी आग का कुंड गोला है हम एक चिंगारी है बस वो सूर्य के समान है श्री कृष्ण सूर्य सम और जितने जीव हैं एक किरण है एक देश जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से तमाम चिंगारियां निकलती रहती हैं मेव भूतानि वेद कह रहा है तो भूतानीत संबंध और सख्य संबंध भी है द्वास पर ना सखाया और एक खान पर है दोनों समानम वृक्षम अंतकरण में और सबसे बड़ी बात कि सायुज संबंध भी है हम उन्हीं में रहते हैं वे मुझ में रहते हैं मई तेषु ते हम ते ते ये सब हम भूल गए और आपस में ही हम बन गए रिश्तेदार और अनंत जन्म बर्बाद कर दिया तो हमको ये सब समझना है हमारा भगवान से क्या संबंध है और और एक बात प्रमुख ये सोचिए कि संसार के माँ बाप बेटा स्त्री पति जितने भी रिश्तेदार हैं ये सब हमारी तरह भिखमंगे हैं यानी आनंद से रहित हैं और हम उनसे आनंद मांगते हैं प्रेम मांगते हैं। तो अंधा अंधे को मार्गदर्शक बनकर गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा वेद मंत्र है अंधे ने नियम आना यथा अंधा तमाम अंधे एक जगह थे उसमें से एक अंधे ने कहा अरे भाई मैं अंधा हूं मेरे आंख नहीं है कोई आंख वाला मुझे सत्संग भवन पहुंचा दो दूसरे अंधे ने कहा इसको दिखाई तो पड़ता नहीं इसे क्या पता मैं भी अंधा हूं उसने कहा अंधे सूरदास इधर आ मेरा हाथ पकड़ ले मैं पहुंचा बस इसी प्रकार सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं मां बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी किसी से कोई बात करे हाउ आर यू ऑल राइट right. मुस्कुरा के बोल देगा सब बढ़िया है अरे एक भी बढ़िया नहीं है सब रंग क्या बकबक करता है ऑल राइट चिट्ठी में लिखते हैं हमारे बंधु लोग आगे समाचार ये है अत्र कुशलम तत्रास्तु कुशलम अरे कुशल कहां धरा है? कुशल तो महापुरुषों के पास रहता है तुम्हारे ऊपर तो काम क्रोध लोभ मोह अकुशल है हम रोज ये क्या करते हैं धोखा देता देते रहते हैं अब दूसरे को धोखा देने के साथ साथ ये नहीं सोचते कि दूसरा भी हमको धोखा दे रहा होगा नहीं तो होशियार हो जाओ ये आदमी बार बार पैर छू रहा है बड़ा अच्छा आदमी है अच्छो अरे ये बड़ा खतरनाक है कोई बड़ा भारी स्वार्थ है इसका और ये आदमी दूर से नमस्ते करता है ये आदमी खराब है खराब नहीं है ये अच्छा है ये तुमसे कोई मतलब से धोने की आशा नहीं करता और तुम उल्टा समझते हो तो भगवान से हमारे सब संबंध है इस बात को हमें रियलाइज करना है बार बार बार बार सोचना है सोचने से ही काम बनेगा बस बार बार सोचना देखो नकली बाप नकली मां नकली भाई नकली बीबी कलकत्ता की लड़की ये बंबई का लड़का सात चक्कर लगाए ये बीबी हो गई पति हो गए अब ये चिंतन करते करते करते करते देखो क्या हाल हो जाता है हम लोगों का भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में भागवत में लिखा विषयान् विषयाध्यासजते मामुस्मरत चित्तम मै प्रबिले संसारी विषय का चिंतन करोगे उसमें अटैचमेंट हो जाएगा मेरा चिंतन बार बार करो कि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, तो मुझमे अटैचमेंट हो जाए सब कुछ चिंतन पर डिपेंड करता है इसके बाद आपको बताया गया कि उस भगवान को जो हमारा परम संबंधी है जानकर मानकर पाकर ही ये जीव मालामाल हो सकता है आनंदमय हो सकता है लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारी बुद्धि ये सब माया से बने हैं और भगवान दिव्य है उसका शरीर भी दिव्य मन भी बुद्धि भी इसलिए हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को तकड़ा नहीं जा सकता न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है न सूझा जा सकता है न स्पर्श किया जा सकता है न सोचा जा सकता है न जाना जा सकता है यानी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता अनेक प्रकार के आप लोगों के तर्क प्रस्तुत किए और प्रमाण दिए कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते हम थोड़ा निराश हुए लेकिन फिर उन्हीं शास्त्रों बेलों ने बताया कि नहीं नहीं अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया है निराश मत हो ऐसा है कि वो भगवान बड़ा दयालु है उसमें एक बड़ा भारी गुण है कृपा का तो अपने बच्चों पर वो कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है तो जिसको दे देता है अपनी आंख में वो दिव्य शक्ति कान में दिव्य शक्ति नासिका में दिव्य शक्ति मन में दिव्य शक्ति बुद्धि में दिव्य शक्ति तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं तब हम भगवान को देख सकते हैं वो कितने छुप कर आवे यहां बैठ जाए हमारा लेक्चर सुनने गंदा कपड़ा पहने किसी तरह बूढ़ा बनकर कुरूप बनकर लेकिन वो हमारे पास वो दृष्टि है हम पहचान लेंगे ओ श्रीमान जी क्या बात है वो नहीं छुप सकता लेकिन वो भगवान वाला ज्ञान आदि किसको मिलता है वो कृपा किस पर होती है उस पर विचार किया गया तो वेदों से लेकर रामायण तक तीन मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति कर्म मार्ग पर विचार किया गया और बताया गया कि कर्म अनंत है भगवान के सिवा कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता ना देवता भी नहीं धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न विदुर ऋषयो नापि देवा भागवत छ तीन Nice. भागवत में बड़ा सुंदर एक वेद व्यास ने निष्कर्ष लिखा है। आचस्ते कि हृदय लोके नान्यो मतभेद कशन माम, भिधत्ते, भिधत्ते माम विकल्पया पोहत तो हम ग्यारहवें स्कंद के इक्कीसवें अध्याय का बयालीसवां तैतालीसवां श्लोक भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उद्धव कर्म क्या है ज्ञान क्या है उपासना क्या है मेरे सिवा कोई नहीं जानता ए लो। हमारे तो गांव के ही एक मामूली से पंडित जी कहते हैं मुझे मालूम है और भगवान कहते हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता तो उद्धव कहते हैं महाराज बता दो फिर आजो आप ही अकेले जानते हैं तो कहते हैं सुनो माम भिधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या या पोहते तो हम जो मेरे निमित्त हो उसका नाम धर्म कर्म जो मेरे निमित्त हो उसका नाम ज्ञान जो मेरे निमित्त हो उसका नाम उपासना मुझको छोड़कर जो कर्म हो जो धर्म हो अधर्म जो ज्ञान हो अज्ञान जो भक्ति हो वो आसक्ति उसका फल संसार माया का दुख अशांति चौरासी लाख की मार्चिंग हा कितना बढ़िया निरूपण वेद व्यास ने किया है गधा भी समझ जाए कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं भगवान के निमित्त हो बात सब सही भगवान को छोड़कर हो साफ गलत और अगर कोई कहे नहीं जी हमको तो स्वर्ग पाना है तुम्हारे भगवान भगवान की जरूरत नहीं ठीक है तो आपको स्वर्ग चाहिए तो विधिवत करना होगा कर्म धर्म का पालन विधिवत एक मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर के स्वर में भी त्रुटि न होने पाए हमारे देश में तमाम ब्राह्मण गायत्री मंत्र जानते हैं जप करते हैं उनको शायद है भी पता नहीं कि ये वेद मंत्र है इसमें स्वर होते हैं बिना स्वर के वेद मंत्र का उच्चारण महान अपराध है लेकिन कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको सस्वर गायत्री मंत्र याद हो देखिए तत्सौरुरे हम धीमहि प्रचो दया ऐसा है स्वर उदात अनुदात स्वरित स्वर होते हैं वेद मंत्रों में ये छोटा सा गायत्री मंत्र इसका भी स्वर नहीं याद कर सकते और जप करने बैठे हैं रोज जप करते हैं से क्या है ये पुराण का श्लोक नहीं है भाई ये वेद मंत्र है जितने कर्मकांड करने वाले संसार में पंडित लोग हैं मैं उनसे एक बात पूछता हूं जब वो कर्मकांड प्रारंभ करते हैं चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो चाहे वो बड़े बड़े यज्ञ हो शादी ब्याह हो कुछ भी हो तो पहला मंत्र बोलते हैं वे लोग जजमान से कहते हैं हाथ में पानी लो, लिया उसने ऐसे अपने ऊपर छिड़को अपवित्र पवित्र वर्वावस्था गोवा कुंडम सबा ऐसे फेंको पानी अपने ऊपर फेंक रहा है। इस मंत्र का मतलब क्या है ये पद्म पुराण का मंत्र है श्लोक है वेद नहीं है ये पुराण का है चाहे कोई अपवित्र हो पाखाना लपेटे हो और चाहे पवित्र हो गंगा नहा के आया हो सर्वावस्थान गोपित तो कोई भी अवस्था में हो जो पुंडरी काक्ष श्री कृष्ण का, का स्मरण कर ले मन से तो बाहतरा शोचि बाहर की भी शुद्धि हो जाए और भीतर की भी हो जाए डबल अबे संध्या करने वाले पंडित लोग इसके आगे संध्या क्यों करते हैं तो दोनों शुद्धि हो गई अजी वो पंडित जी को पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं वो खाली इतना उनको मालूम है पानी फेंको जजमान को भी नहीं मालूम जजमान से कहते भी नहीं है श्री कृष्ण का स्मरण करो कुछ नहीं आगे अमर्षण मंत्र वगैरह संध्या में करते हैं पंडित लोग एक रात में जो पाप किया है भी धात तपसो ध्यजायत हाथ में पानी लो नासिका के पास लगाओ यद रास्ता रात्र मंत्र बोल के और हाथ को ऊपर उठाओ और बाएं तरफ से पानी को फेंक दो क्या मतलब मतलब रात भर का जो पाप है वो इस मंत्र से खत्म हो जाए अरे जब वो कुंडली काक्ष के स्मरण से अंदर बाहर शुद्ध हो गया तो खाली रात भर के पाप के लिए क्यों बोलते हो और शाम को संध्या करो तो यदना पाप मकार मन साबाचा हस्ताभ्याम जो दिन भर में पाप किया है ऐसा क्या है कोई सोचते ही नहीं लकीर के फकीर तो कर्म धर्म से अगर कोई स्वर्ग ही चाहता है तो हमारा वेद तैयार है आइए लेकिन विधिवत कर्म करना पड़ेगा मनमाना नहीं चलेगा इसके बाद ज्ञान पर विचार किया गया और बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है उसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है उस ज्ञान मार्ग के अधिकारित्व के बारे में वेदव्यास ने भी लिखा है निर्भिण्डान ज्ञान योग जो पूर्ण निर्भिण्न हो वही जो शंकराचार्य वाला कल मैंने बताया था साधन चतुष्टय संपन्न उसी को कहते हैं निर्भिण ग्यारहवें स्कंद के बीसवें अध्याय का सातवां श्लोक वो ज्ञान का अधिकारी है हमारे छह सात अरब आदमी इस समय मृतलोक में है इसमें छह सात आदमी भी नहीं है अधिकारी जैसा निर्भिन्न कहा जा रहा है वेद में एक कथा है कि एक बार आचार्य वेद मंत्र पढ़ा रहे थे उसमें जनक जी भी थे तो जनक जी को आगे बिठाते थे गुरु जी तो शिष्यों को बहुत ईर्ष्या होती थी कि ये राजा है इसलिए आगे बिठाते हैं इनको गुरु जी तो गुरु जी जान गए उन्होंने कहा अच्छा तो योग माया से अलौकिक शक्ति से गुरुजी ने आश्रम में आग लगा दी अरे वो छप्पर ऊपर के ऐसे ही पत्ते वत्ते के आश्रम बनते हैं थे पहले जंगल में अब भागे सारे विद्यार्थी जो वेद पढ़ रहे थे ज्ञान का कांड और था क्या उनके पास एक लंगोटी एक कमंडल आजकल का कोई विद्यार्थी थोड़ी है पैंट सूट और पचास पचास रखे अपने साथ बड़े आदमी का बेटा के बाद जनकपुर में भी आग लग गई ऐसा वहां के कर्मचारी भाग कराए बताया जनक को हा महल में आग लग गई जनक ने कहा आउट हां गुरु जी तीन तक ब्रह्म ब्रह्म का लक्षण बताइए फिर क्या आगे है आप बाद में सब मामला रफा दफा हो गया तो गुरुजी ने शिष्यों से कहा देखो तुम्हारे एक लंगोटी थी और तुम लोग वेद मंत्र का अर्थ पढ़ना छोड़ करके हो तुम भाग पड़े और जनक को देखो क्या पूरा राज्य जल गया ये खबर आई और ये बैठा सुनता रहा ये अंतर है तुम दोनों में तो अधिकारी होना ज्ञान का ये करोड़ों में भी मुश्किल है अरबों में भी मुश्किल है और अगर हो भी जाए चलो तो आगे बढ़ो फिर क्या होगा आगे कहात कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक हो ये घुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक प्रत्युह यानी मार्ग में जब चलेगा ज्ञानी तो पग पग पर प्रत्यु है बाधा है विघ्न है गिरेगा अरे यहां तक की अंतिम चोटी पर पहुंच कर भी शंकराचार्य कह रहे हैं आरूढ़ो निपात आरूढ़ होकर योगारु रुक्षु नहीं योगारूढ़ो अंतिम अवस्था अज्ञान, भ्रांति अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान आदि से होते हुए और सातवी भूमिका तृप्ति वहां पहुंच भी और फिर गिर जाएगा शंकराचार्य जी कह रहे हैं मनु भगवान कह रहे हैं हमारे आदि पुरुष जिससे मनुष्य बने हैं ज्ञानम चरति ज्ञानी का पतन हो जाता है और ज्ञानियों का अंतिम और आदि नेता ब्रह्मा कह रहा है ये नेर बिन्दा मुक्त मान आुह कृण परत पत्यधो न धृतजुष्मद्रया तथा ने मधवतावकाचि भ्रष्टी मयि बद्ध सौदा यागुप्ता चरंत निर्भया बिनाय के दूसरे अध्याय का बत्तीसवां तैतीसवा श्लोक ब्रह्मा कह रहा है भगवान से महाराज जो आपकी शरण में नहीं जाते आपकी सगुण साकार श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो वे ज्ञानी परम पदम आ अंतिम सीढ़ी पर पहुंच भी पतंज नीचे गिर जाते क्यों अनादृत जुष्म उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया और जो आपकी भक्ति करते हैं उनका मार्ग में भी पतन नहीं होता अंत में कौन कहे क्यों आप रक्षा करते हैं उनकी तेषाम नित्याभि योगक्षेमं नाम यो गीता नवे अध्याय का 22वां श्लोक और अंतिम पूर्ण सरेंडर हो गया जिसका उसके लिए तो फिर हम पर्व पापे स्वामी माचुचा सारी गीता में केवल एक जगह भगवान ने चैलेंज किया है कौन थे प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता चैलेंज है ये नहीं कहा न में ज्ञानी प्रणस्यति न कर्मी कर्मी प्रणस्यति ज्ञान मार्ग के बीच में भी ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागे बारा देर नहीं लगती बार बार गिरेगा ये ब्रह्मा का वाक्य है उसका पतन होगा मनु का वाक्य है बड़े बड़े कुछ कोट की जो हमारे अवतारी लोग हैं, और स्वयं भगवान समझो उनको हे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भगवान ही के स्वरूप हैं। और शंकराचार्य भी कह रहे हैं परातु त्रुते है। ब्रह्म सूत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का चालीसवा वेदांत सूत्र इसके भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है तद अनुग्रह हेतु के नज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवि तुम अर्ति भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता शंकराचार्य ने बड़े जोर से कहा धन्यो हम कृतिकृत्योहम विमुक्त हम, हम भवक ग्रहा अरे मैं धन्य हो गया कृत्य हो गया और संसार के बंधन से मुक्त हो गया नित्यानंद स्वरूप हम पूर्णो हम पूर्ण हो गया मैं कैसे हो गई जी तद अनुग्रह हे श्री कृष्ण आपकी कृपा से हुआ हूं हाँ कृपा से अपनी कमाई से आत्मज्ञान हो सकता है ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता क्यों कल बताएंगे लाडली लाल की